टॉक, नहीं रामबिन ठोक नंबर नाइनिषद का प्रसिद्ध रूपक है जिसका उल्लेख आपके वचनों में भी आया है दो तो पक्षी साथ रहने वाले हैं और दोनों मित्र हैं वे एक ही वृक्ष को आलिंगन किए हुए है उनमें से एक स्वाद वाले फल को खाता है और दूसरा फल न खाता हुआ केवल साक्षी रूप से रहता है उस वृक्ष पर एक पक्षी जीव आतक्त होकर असमर्थता से धोखा खाता हुआ शोक करता है किंतु जब अपने दूसरे साथी ई सब उसकी महिमा को देखता है तब तो शोक के पार हो जाता है कृपा पूर्वक इस रूपक के महत्व को हमें बताएं। इस छोटे से रूपक में जीवन की सारी व्यथा जीवन का सारा संताप और उस वरदान की भी पूरी संभावना छिपी है जो समाधिस्थ व्यक्ति को उपलब्ध होता है व्यथा और समाधि एडेनी और स्टेसी दोनों इस छोटे से रूपक में जीते पहले हम जीवन की व्यथा को समझने फिर जीवन के परमानंद को और तब इस का अर्थ सहज ही स्पष्ट हो जाए। रात आप एक सपना देखते भटक गए हैं घने वन में खोजते हैं मार्ग नहीं मिलता पूछते हैं कोई बताने वाला नहीं प्यासे हैं जल का कोई झरना नहीं दिखाई पड़ता भूखे हैं दूर दूर तक कोई फल दृष्टि नहीं आता रोते हैं चीखते हैं चिल्लाते हैं बड़े व्यथित होते हैं फिर नींद खुल जाती है, एक क्षण में सब बदल जाता है जहां व्यथा थी वहां हंसी आ जाती आप मुस्कुराने लगते हैं, यह सोचकर कि ये व्यथा एक स्वप्न थी लेकिन स्वप्न इतना निकट कैसे आ गया स्वप्न इतना सत्य क्यों मालूम हुआ स्वप्न में आप इतने क्यों खो गए याद क्यों न कर पाए स्वप्न में कि ये स्वप्न है क्यों ये बोध ना जगा कि जो मैं देख रहा हूं वो वास्तविक नहीं मेरी ही कल्पना है नहीं जगा बोध क्योंकि जागते भी साक्षी होना मुश्किल तो नेतृत्व स्वप्न में तो साक्षी कैसे हुआ जा सकता जागते भी हम करता हो जाते हैं तो नील में तो करता हो ही जाएंगे और करता हो जाना जीवन की व्यथा है वही जीवन की पीड़ा है करता का अर्थ है जो अपने आप हो रहा है उसमें हम मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं जो इंद्रियों में घटित हो रहा है मान लेते हैं मुझ में घट रहा है जो मुझसे बाहर हो रहा है समझ लेते हैं कि भीतर हो रहा है कर्ता होने का अर्थ है जिसके होने में मैं केवल साक्षी मात्र हूं जहां मेरी उपस्थिति एक देखने वाले की है वहां भ्रांति से मैंने अपने को नाटक का पात्र समझ रखा है दर्शक नहीं स्वप्न में वो जो भटका है वो आप नहीं क्योंकि आप तो भली भांति अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं वो जो जंगल में भटक गया है वो मन का ही एक रूप है मैंने सुना है ऐसा हुआ कि एक आदमी की पत्नी मरी पत्नी जब जिंदा थी तब भी पति को सब तरफ से बांधे हुए थी जरा भी हिलने डुलने का उपाय न था पति ऐसे भी दब्बू था डरता था कोई ज्यादा उत्पात खड़ा न हो तो पत्नी जो कहती मानता था पत्नी मरी तो मरने के पहले उससे कह गई कि ध्यान रखना कभी दूसरी स्त्री पर विचार भी मत लाना अन्यथान में भूत बन तुम्हें सता मिल डरा हुआ आदमी था और डरा हुआ खुद ही भूत को पैदा करने में समर्थ हो जाता है भय भूत बन जाता है पत्नी मर गई कुछ दिन तक तो उसने संयम रखा भय के कारण और ध्यान रखें, जो संयम भय के कारण है वो क्या संयम हो सकता है तुम्हारे अधिक साधु संन्यासी भय के कारण संयम रखे वैसी ही उस पति की दशा थी भय की कहीं नर्क न जाना पड़े भय के कहीं दंड न मिले भय की कहीं परमात्मा पकड़ न ले कुछ गल, गलत करते हुए और पीड़ा न भोगनी पड़े इससे संयम साधा हुआ है भय पर खड़ा हुआ संयम न केवल असत्य है बल्कि बड़ी प्रवंचना है और जो बैसे संयम को साधता है वो वास्तविक संयम को कभी उपलब्ध नहीं होता कुछ दिन चल सकता है कुछ दिन आदमी ने संभाला अपने को लेकिन कब तक संभालता है फिर मन की वासनाएं कहने लगी तू भी क्या पागल है जीते जी उससे डरा मर के भी उससे डरता है और क्या पता वो प्रेत हुई हो ना हुई हो और उसके बस में थोड़ी ही प्रेत हो जाना तो उसने एक स्त्री से प्रेम का खेल शुरू किया उस रात घर लौटा की पत्नी मौजूद थी वो बिस्तर पे बैठी थी हाथ पैर कब गए घबरा के वहीं गिर पड़ा पत्नी ने कहा कहां से आ रहे हो मुझे पता है ये है नाम उस स्त्री का ऐसा है उसका घर क्या क्या तुमने उससे कहा ये ये तुमने उससे कहा और अभी भी सावधान हो जाओ पहला कदम ही तुमने उठाया अब तो पक्का था कि न केवल पत्नी प्रेत हो गई है बल्कि एक एक शब्द जो उसने उस दूसरी स्त्री से कहा था वो जो प्रेम की बातें और कविताएं कही थी वो भी सब उसने दोहराई मकान का सब नक्शा बताया स्त्री का ढंग रूप रंग सब बताया बात साफ थी कि पत्नी वहां भी मौजूद थी बहुत परेशान हो गया और पत्नी रोज सताने लगी वो एक जैन फकीर के पास गया नान इन उस फकीर का नाम था नान इन सुनकर खूब हंसने लगा उसने कहा कि तू जिस पत्नी से परेशान है वो तो है ही नहीं जो जिनकी पत्नियां नहीं मरी हैं, वे भी परेशान हैं उन पत्नियों से जो नहीं सभी पत्नियां प्रेत हैं और सभी पति प्रेत वास्तविकता तो मन देता है इस जगत में जिस चीज को भी हम मन दे देते हैं वही वास्तविक हो जाता है। मन हटा लेते हैं वास्तविकता तुरोहित हो जाती लेकिन उस आदमी ने कहा ज्ञान की बाधा ना करो तुम्हें पता नहीं कि किस मुसीबत में हूं घर नहीं लौट सकता दरवाजे पर खड़ी मिलती है और ऐसा हाथ पर कब जाते हैं जिंदा थी तो इतना डर नहीं लगता था कि जिंदा वो मर चुकी कुछ तरकीब बताओ और उसे सब पता है जाते ही से वो कहेगी नानिन के पास गए थे पूछने तरकीब गए थे मुझसे छुटकारा चाहते हो मैं जो कहूंगा वो भी सुन रही है वो आप जो कहेंगे वो भी सुन रही है आप जो तरकीब बताएंगे मुसीबत तो यह है कि वो सुन रही होगी वो तरकीब काम न करेगी नानिन का तरकीब ऐसा बताता हूं कि वो काम करेगी वहां पास ही कोई के बीज नानिन को भेंट कर गया तो उसने एक मुट्ठी भर के उस आदमी को दे दिए और कहा मुट्ठी बांध लो बीजों पर घर चले जाओ और सब बातें तो पत्नी बताएगी तुम सुनते रहना फिर उससे पूछना कि कितने बीज हैं इनकी संख्या बताओ और अगर संख्या ठीक न बता पाए तो समझ लेना कि सब झूठ है आदमी भागा बीज लेके तरकीब काम कर गई पत्नी ने सब बताया कि नानिन क्या बोला तूने क्या कहा नानिन ने कहा कि बीज उठा ले मुट्ठी में बांध ले और जाके पूछ पत्नी से कि कितनी संख्या है और अब तू तो पूछने की तैयारी कर रहा है डरा तो आदमी की ये बीज की संख्या बता देगी ये काम होने वाला नहीं लेकिन फिर भी उसने कहा एक आखिरी कोशिश पूछा पत्नी तिरोहित हो गई हैरान लौट के नानंद से कहा कि तरकीब क्या थी इसमें नानन ने कहा कि तेरा मन जो जानता है वही वो प्रेत बता सकता है जो तेरा मन नहीं जानता तेरा प्रेत नहीं बता सकता क्योंकि तेरा प्रेत तेरे मन को अगर तू ने गिन लिए होते बीच तो वो प्रेत भी बता देता क्योंकि वो तेरा ही प्रदिक्शन है वो तेरी ही छाया है लेकिन हम प्रेत से डर सकते हैं हम प्रेतों से ही डरे हुए हैं शंकर इस जगत को माया कहते हैं उसका अर्थ है ये सारा जगत प्रेत यह है नहीं और दिखाई पड़ता है यह है नहीं और है और इसमें जितना हैपन है वो तुमने डाला है पहले तुम इसमें हैपन डालते हो फिर फंस जाते हो फिर बंस जाते हो सपने को सच करने की सामर्थ्य तुम्हारी तुम खो जाते तुम भूल जाते हो कि तुम हो भूख लगती है और तुम्हें लगता है कि मुझे भूख लगी वही भ्रांति हो जाती भूख शरीर को लगती तुम्हें कभी लगी नहीं और कभी लग भी नहीं सकती तुम बहुत करीब हो यह सच तुम्हें और शरीर के बीच जरा सा भी, भी फासला नहीं है लेकिन तुम अलग हो बहुत निकट खड़े हो पुराण ने शास्त्र कहते हैं जैसे नीलमणि के पास अगर कोई कांच के टुकड़े को रख दे तो कांच का टुकड़ा भी नीला दिखाई पड़ने लगता है वो नीला हुआ नहीं लेकिन नीलमणि की छाया उस पर पड़ने लगती है ऐसे ही तुम पांचों शरीर के शरीर तुम नहीं हो शरीर में जो भी घटता है वो इतने पांच घटता है कि तुम तुम्हारे ऊपर उसकी छाया पड़ने लगती तुम घटे हो मुझे भूख लगी और वही भ्रांति हो गई वही संसार खड़ा हो गया भूख लगी शरीर को और तुमने कहा मुझे भूख लगी चोट लगी शरीर को और तुमने कहा मुझे चोट लगी शरीर बूढ़ा हुआ और तुमने कहा मैं बूढ़ा हुआ शरीर मरने लगा और तुमने कहा मैं मरा बस वही भ्रांति हो गई काश तुम देख पाओ कि शरीर को भूख लगी और मैं देख हूं जान रहा हूं तुम समझ पाओ कि शरीर बीमार हुआ शरीर बूढ़ा हुआ शरीर मरने के करीब आया मैं जान रहा हूं मैं देख रहा हूं मैं दृष्टा सारा नाटक शरीर पर हो रहा है शरीर जैसे एक विराट मंच है और उस सारे नाटक के पात्र तुम्हारे मन के ही प्रक्षेप हैं, और तुम खड़े दूर दर्शक दीर्घा में देख रहे हो एक तुम्हारा कर्तापन है जिससे संसार पैदा होता है। एक तुम्हारा साक्षीपन है जिससे ब्रह्म के दर्शन होते हैं। निद्रा में तो याद रह नहीं जाता जागते में तुम भूल भूल जाते हो शरीर को चोट लगती तत्क्षण तुम भूल ही जाते हो कि शरीर को चोट लगी मैंने जाना बस इतना ही साधना का सूत्र है कि कर्ता निर्मित जब होता हो तब तुम होश से भर जाओ कर्ता को निर्मित मत होने दो सब कर्म शरीर पर छोड़ दो सब वासनाएं सब क्षुधाएं सब आकांक्षाएं शरीर पर छोड़ दो अपने पास तुम सिर्फ जानने की क्षमता बचाओ सिर्फ होश सिर्फ देखने की कला बचाओ इसलिए हमने इस मुल्क में दर्शन फिलॉसफी को दर्शन का नाम दिया है देखने की क्षमता तुम बचा लो बस जैसे ही तुम देखने में समर्थ हो जाओगे उसी क्षण तुम पाओगे सारे स्वप्न खो गए सारे भूत प्रेत प्रेतरो हो गए संसार नहीं स्वप्न लीन हो गया तुम जाग गए इस परम जागरण को हम बुद्धत्व कहते हैं। का अर्थ है जागा हुआ और ये परम जागा हुआ परम आनंद को उपलब्ध होता है हम सोए हुए पीड़ा और व्यथा और दुख को उपलब्ध होते हैं एक ही दुख है स्वयं की वास्तविकता को भूल जाना और एक ही आनंद है स्वयं की वास्तविकता को पुनः उपलब्ध कर लेना आत्म साक्षात्कार कहें ब्रह्म साक्षात्कार कहें समाधि कहें जो इन नाम रुचिकर लगे वो नाम दे पर एक ही बात है उपनिषद की एक छोटी कथा है छोटा सा रूपक एक वृक्ष जिस पर दो पक्षियों का वास वृक्ष बहुत पुराने दिनों से जीवन का प्रतीक जैसे जिससे बीच से वृक्ष फैलता है खुले आकाश में उसकी शाखाएं दूर दूर तक जाती बड़ी आकांक्षाएं लेकर वृक्ष आकाश को छूने चलता है ऐसे ही जीवन फैलता है एक छोटे से बीज से एक वीर कण से फिर बड़ी आकांक्षाएं बड़ा फैलाव बड़ी महत्वाकांक्षाएं सारे आकाश को ढक लेने का मन है दूर दिगंत तक पहुंचाने की वासना है जीवन का वृक्ष इस जीवन के वृक्ष पर दो पक्षी बैठे एक पक्षी है जो स्वाद लेता फलों को चखता और एक पक्षी है जो सिर्फ देखता जो न फलों को चखता जो न स्वाद लेता जो किसी भी कर्म में नीचे नहीं उतरता तो वह जो भोगी पक्षी है वह नीचे की शाखा पर बैठा है वह जो साक्षी पक्षी है ऊपर की शाखा पर बैठा है वह जो भोग है उसका अंतिम परिणाम व्यथा है सुख तो मिलते हैं लेकिन सुख सदा दुख मिश्रित मिलते हैं और हर सुख अपने साथ अपने ढंग का दुख लाता है और सुख तो ठहरता है क्षण भर दुख पीछे लंबी धूमिल रेखा की बात छूट जाता है एक सुख के लिए हमें न मालूम कितने दुख उठाने पड़ते हैं और सुख को भी थोड़ा गौर से देखें तो बहुत भ्रांत सिद्ध होता है गौर से देखें तो मिला भी या नहीं मिला यह भी संदिग्ध हो जाता है गौर से न देखें तो लगता है मिला पीछे लौट के देखें पचास साल गुजर गए चालीस साल गुजर गए साठ साल गुजर गए इन साठ वर्षों में सच में कोई क्षण याद आता है जिसकी आप ठीक से कसौटी करें और जो सुख का सिद्ध हो का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है जिसमें उसने कहा है अनएग्जाम लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग परीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं लेकिन अगर तुम जीवन की परीक्षा करोगे तो तुम हैरान हो जाओगे कि वहां परीक्षा करने पर कुछ बचता ही नहीं लौटो और देखो कब मिला सुख शायद थोड़े से ख्याल आएंगे पहली दफा प्रेम में किसी के पड़े थे तब सुख मिला था लेकिन अब याददाश्त बड़ी धूमिल हो गई और बड़ी धूल जम गई है उस धूल को निखारो फिर सुख खोजो हाथ पैर भीतर कपने लगेंगे क्योंकि खोज करने से पता चलेगा कि तब भी आभास हुआ था मिला नहीं था और जितना ही खोजेंगे उतना ही खो जाएगा बहुत विचार जो करेगा उसे लगेगा जीवन रिक्त इसलिए विचारक हमेशा जीवन में एम्प्टीनेस रिक्तता अनुभव करेगा सिर्फ मूल है जिनका जीवन भरा हुआ मालूम पड़ता चाहे वो रास्ते के किनारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके जीवन की झोली भर रहे हैं लेकिन उन्हें यह ख्याल होता है कि वो हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रहे हैं जोली खोल कर देखेंगे कंकड़ पत्थर पाएंगे जोली गिर जाएगी और जीवन बड़ा रिक्त मालूम पड़ेगा जिसको अपने जीवन की रिक्तता नहीं दिखाई पड़ी उसके जीवन में भी धर्म का द्वार खुल नहीं सकता क्योंकि जब भोग व्यर्थ दिखाई पड़ता है तभी योग का जन्म होता है एक भी छोड़ सुख का नहीं और इतना दुख हम झेलते हैं उसे पाने के लिए एक आदमी एक भवन बनाता है बड़े कष्ट लेता है दौड़ता है दूबता है मुश्किल से धन इकट्ठा करता है फिर भवन में आके खड़ा हो जाता है और सोचता है कहा सुख लेकिन पुरानी आदत के कारण कुछ और बनाने में लग जाता है दस रुपए पास है दस हजार कर लेता है दस रख के बैठ जाता है सोचता है कहां सुख लेकिन इतनी भी फुर्सत हम मन को देते नहीं क्योंकि इतनी फुर्सत खतरनाक है दस हजार हो भी नहीं पाते कि दस लाख की हम चिंता में पड़ जाते हैं और सोचते हैं दस लाख जब मिलेंगे तब सुख होगा। ये मन का ढांचा हो जाएगा दस लाख मिलकर भी सुख नहीं होगा क्योंकि तब दस करोड़ की वासना पैदा हो जाएगी और हम कभी खाली जगह न छोड़ेंगे जिसमें हम विचार कर लें लौट के देख लें पुनर्विचार कर ले फिर से ख्याल में ले लें कि इतने इतने दिन तक मेहनत करके दस लाख इकट्ठे किए सुख जो सोचा था वो मिला या नहीं अगर आप अपना श्रम और अपनी उपलब्धि को सामने रखकर सोचेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं है श्रम बहुत मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं मेहनत इतनी ज्यादा है कि अपने को उसमें गंवाए ही दे रहे हैं लेकिन डर लगता है जांचने में डर लगता है और डर इस बात का लगता है कि अगर जांचने से पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं असफल हो गया असफलता का भय भारी मैंने सुना है कि दो भिखारी एक सड़क के किनारे बैठ के बात कर रहे थे एक भिखारी रोना रो रहा था जैसा कि सभी भिखारी रोते फिर चाहे वे धनी भिखारी हो और चाहे निर्धन वो रोना रो रहा था अपने धंधे के संबंध में कि सब धंधा बिगड़ गया है काम नहीं चलता कोई देने को सुखी नहीं है लोगों की नजर ही खराब हो गई है जिसके सामने हाथ फैलाओ वही और कहीं देखने लगता है किसी से मांगो तो 25 उपदेश देता है एक ढेला देने की तैयारी नहीं है संसार बिल्कुल बिगड़ा जा रहा है कलयुग आ गया लोगों में न दया है न दान है न ममता रही न मनुष्यता का कोई प्रेम रहा बस पैसे पे लोगों की पकड़ हो गई एक पैसा कोई देने को तैयार नहीं अरब मैं बहुत थक गया इस आवारा गर्दी से एक गाँव से दूसरे गांव, ना कोई इज्जत ना कोई प्रतिष्ठा ट्रेनों में धक्के खाओ बिना टिकट सफर करो जबरदस्ती जगह जगह उतारे जाओ पुलिस है कि पीछे पड़ी रहती है जैसे इसी के लिए नियुक्त किया है जीवन बड़ा बदतर है तो दूसरे ने कहा की फिर तू ये भिखारी का धंधा छोड़ ही क्यों नहीं देता तो उस पहले आदमी ने सिर ऊंचा करके रीण करके कहा कि क्या तुम समझते हो मैं अपनी असफलता स्वीकार कर लू भी अपनी असफलता स्वीकार करने को राजी तो आप तो कैसे राजी होंगे और चूंकि अहंकार असफलता स्वीकार करने को राजी नहीं होता इसलिए अहंकार जीवन पर विचार करने को राजी नहीं होता क्योंकि विचार का निष्पत्ति असफलता होगी साफ दिखाई पड़ जाएगा कि सब असफल हुआ है सब असफल गया है सुख जरा भी नहीं दुख की बड़ी भीड़ है ये पहले पक्षी का जीवन ढंग और ढांचा है यह उसके जीवन की शैली बड़ी व्यथा उसे होती बड़े दुख में वो भरता है और तब किसी क्षण में वो ऊपर सिर उठा के देखता है उसका ही साथी ठीक उसके ही जैसा कहें कि दोनों जैसे सांस सांस जन्मे कहें जैसे एक दूसरे के प्रतिरूप एक दूसरे की छाया वो दूसरा शांत और आनंद बैठा है वहां कोई कंपन नहीं वहां दुख की कोई कालिमा नहीं वहां आनंद का सूरज सदा ही उगा हुआ है कभी डूबता नहीं उस दूसरे के आनंद का राज क्या है उसका राज ये है कि वो बोकता नहीं करता नहीं है वो मात्र नीचे जो उछल कुछ चल रही है उसे देखता है और जब आप करता नहीं होते बोकता नहीं होते तो सुख तो आपका हो ही नहीं सकता दुख कैसे आपका होता जिसने सुख को अपना बनाना चाहा, दुख उसका हुआ जिसने सुख को भी कह दिया मेरा नहीं सिर्फ देखने वाला हूं दुख उस सदा के लिए दूर हो गए दूरी तो हम भी चाहते हैं लेकिन दुख से चाहते हैं सुख से निकटता चाहते हैं चाहते हैं सुख तो मेरा हो मैं भोगता रहूं दुख मेरा ना हो दुख में बहुत लोग साक्षी होने का उपाय करते हैं दुखी लोग मेरे पास आते हैं। वे कहते हैं कि बहुत उपाय करते हैं साक्षी होने का कुछ हो नहीं रहा मैं उनसे कहता हूं दुख में उपाय मत करो सुख में उपाय करो साक्षी होने का और अगर तुम सुख में सफल हुए तो ही दुख में सफल हो पाओ दुख से दूर होने की आकांक्षा तो सभी की है वो कोई साधना नहीं है सुख से दूर होने की आकांक्षा सभी की नहीं है वही साधना है तो जब तुम्हारे जीवन में सुख का क्षण हो तब तुम बैठ के अपने को दूर करना जब तुम्हारे जीवन में शांति का क्षण हो तब तुम बैठ के अपने को शांति से भी दूर कर लेना यदि तुम ध्यान के मार्ग पर हो और किसी दिन ध्यान में परम शांति उतरने लगे क्षण अपने को दूर कर लेना बड़ा कठिन होगा क्योंकि लोग सोचते हैं शरीर के भोग से दूर करने ध्यान का भोग भी भोग है किसी दिन प्रार्थना में लीन हो गए हो और तुम्हारे चारों तरफ एक नई सुगंध आ गई जिसे अंधेरे में अचानक घी के दिए जल गए या भीतर जहां कभी कुछ नहीं खिला था कोई कमल खिल गया और तुम बड़े आनंदित हो तत्क्षण दूर कर लेना स्त्री से जो सुख मिलता है पुरुष से जो सुख मिलता है भोजन से सुख मिलता है सुंदर वस्त्र पहन लेने से जो सुख मिलता है स्वास्थ्य जैसे सुख मिलता है उससे तो अलग करना ही है ध्यान से जो सुख मिलता है उससे भी अलग कर लेना है जहां भी सुख मिलता है वहां तुम साक्षी होना भोक्ता मत होना बस तुमने नीव रख दी जीवन को बदलने की अचानक तुम पाओगे कि दुख अब तुम्हें नहीं छूता दुख उसी को छूता है जो सुख को पकड़ना चाहता है सुख को पकड़ना दुख के लिए निमंत्रण और तुम सभी सुख को पकड़ने को आतुर हो हालांकि पकड़ में हमेशा दुख आता है फिर भी तुमने कभी सोचा नहीं कि पकड़ना सदा चाहा सुख पकड़ में सदा आया तो तुमने यह हिसाब भी कभी नहीं लगाया इतनी तेजी में हो इतनी जल्दी में हो और नए सुख को पकड़ने के लिए इतनी भागदौड़ है इतनी आपाधापी है कि पीछे का हिसाब कौन लगाए जब भी सुख का कोई क्षण तुम पर उतरने लगे सुख का कोई घूंगर तुम्हारे भीतर बजने लगे तत्ण होश संभाल लेना यही वास्तविक ध्यान है ये होश का संभालना सुख में यही वास्तविक ध्यान है। मुश्किल होगा क्योंकि कभी तो ऐसी शांति मिली और उससे भी अलग होने की बात की जा रही कभी तो जलकाई प्रकाश की किए तो जब भी मैं अपने साधकों को कहता हूं कि ध्यान में जो मिले उसके साथ एक मत हो जाना तो वे मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि बाश्किल तो थोड़ी सी झलक मिली उसको भी मैं नष्ट करवाने की तैयारी कर रहा हूं उनकी आंखों को देख कर मुझे लगता है वो कहते हैं कि इतने जल्दी नहीं थोड़ा इस सुख को ले लेने दें थोड़ा इसमें डूबने दें और हम तो पूछने आए थे कि सुख कैसे बढ़े और हम तो पूछने आए थे कि जो सुख आज मिला वो कल भी कैसे मिले और जो सुख अभी क्षण भर दिखा वो शाश्वत कैसे हो जाए और आप कहते हैं इससे दूर कर लेना ये जो मैं कह रहा हूं इससे दूर कर लेना यही इसके शाश्वत होने का उपाय अगर तुम दूर न कर पाए तो जो मिला है वो भी खो जाएगा कल तुम फिर खाली हाथ हो जाओगे और दुख पैदा होगा ध्यान करने वालों को अगर सुख मिल जाए थोड़ा तो दूसरे दिन दुख मिलता है क्योंकि फिर वो जो सुख मिला था वो नहीं आ रहा फिर वो पूछते हैं कि कैसे वो फिर वापस आए वो जो झरोखा खुला था वो फिर कैसे खुले और कुछ ऐसी तरकीब कि वो झरोखा बंद हो ही ना खुला ही रहे बस दुख का उपाय शुरू हो गया जिसने भी सुख को पकड़ना चाहा उसने दुख को पकड़ लिया जिसने सुख की पुनरुक्ति चाहिए वो जो मिला था वह भी खो गया जीसस का एक वचन है जिनके पास है उनसे छीन लिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उन्हें दे दिया जाएगा इसे तुम सुख के संबंध में याद रखना किसी भी भांति का सुख है वो छीनेगा अगर तुम खुद ही उसे फेंक दोगे तब तुमसे उसे छीनने वाला कोई भी नहीं और जिनके पास नहीं है उन्हें अनंत गुना मिलता रहेगा और जब भी मिले तब तुम उसे फेंकते जाना तुम हर बार अनंत को अनंत गुना करते जाओगे और एक ऐसी घड़ी आती जब तुम समझ जाओगे कि सुख फेंकने की कला है और दुख पकड़ने की कला है जितना पकड़ोगे उतने दुखी नर्क में जो लोग हैं उनका दुख और कुछ नहीं उन्होंने बड़े सुख पकड़ रखे स्वर्ग में जो लोग हैं उनका सुख और कुछ भी नहीं उन्होंने सब सुख छोड़ रखे अगर यह समझ में तुम्हें आ जाए तो सुख का अर्थ हुआ स्वतंत्रता और दुख का अर्थ हुआ परतंत्र था इसलिए हमने परम आनंद को मोक्ष कहा है मोक्ष का अर्थ है परम स्वतंत्र। जहां सब छोड़ दिया गया है वो जो ऊपर बैठा पक्षी वो तुम्हारे भीतर भी बैठा है तुम्हारे वृक्ष पर भी बैठा है कभी कभी उसकी तुम्हें झलक भी मिलती है। जब तुम देखने वाले हो जाते तब तुम्हारी चेतना नीचे के पक्षी से हट जाती और ऊपर के पक्षी में लीन हो जाती कभी कभी तुम्हें भी झलक मिली है। और उस झलक में जैसे बादल हट गए हो और नीलाकाश पीछे दिखाई पड़ा तुम्हें भी दिखाई पड़ा चाहे तुम पहचान पाए न पहचान पाए चाहे तुम समझ पाए इस घटना को न समझ पाए लेकिन ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे कभी न कभी साक्षी होने की क्षण भर को प्रती हुई हो और जब भी ऐसी प्रतीति हुई है तभी आनंद बरस गया है तभी एक झोंका आया है और तुम्हारे चारों तरफ सब जीवित हो गया है कर्तव्य होने की प्रती तो हमको चौबीस घंटे 24 घंटे हम नीचे के पक्षी के साथ तादात में साधे हुए दुख भोग रहे हैं अब समय आया कि आंख उठाओ और ऊपर के पक्षी को देखो और वो तुम्हारे ही वृक्ष पर बैठा हुआ है और अनंत काल से प्रतीक्षा करता है कि कब तक तुम दुख भोगते रहोगे और दुख भोग के भी तुम आंख नहीं उठाते कुछ ऐसा लगता है कि दुख में भी तुम्हें रस आ रहा है अगर विरोधाभास ना दिखे तो कुछ ऐसा लगता है कि दुख में तुम कुछ सुख अनुभव कर रहे हो दुख में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है इसलिए तुम कहते जरूर हो कि हम दुख छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तुम छोड़ना नहीं चाहते तुम आते भी ऐसे लोगों के पास हो जहां दुख छूट जाए लेकिन तुम पूरी तरह नहीं आते शायद तुम अपनी आत्मा को घर ही छोड़ जा छोड़ाते हो आधे आधे आते हो अंश अंश में आते हो दुख में तुम्हारा कुछ न्यस्त स्वार्थ एक महिला को मैं जानता था वो जब भी आती तो उसका एक ही रोना था कि पति शराबी जुआरी सब पाप जो हो सकते हैं पति में शिकायत और शिकायत और मैं ही घर को चलाती न पति काम करता ना नौकरी पे जाता और निश्चित ही वो चलाती थी घर को खुद काम भी करती कुछ छोटे मोटे व्यवसाय भी संभालती पति की भी चिंता रखती और एक लड़की घर में वो पंग उसको लकवा लग गया उसका भी बोझ उसके ऊपर उठ भी ना सके बिस्तर से उठाना हो तो भी सहायता की जरूरत भोजन भी करवाना हो तो उसी को करवाना पड़े उसका जीवन एक शहीद का जीवन था वो तो जब भी आती यही दुख सुनाती लेकिन उसकी आंखों और चेहरे में चेहरे में गौर करता तो मुझे लगता उसे इसमें रस है क्योंकि इस पति के शराबी और जुआरी होने के कारण उसके अहंकार को बड़ी तृप्ति मिल रही पति दो कौड़ी का है तो वो लाख का हीरा हो गई जीते हम तुलना में अगर पति श्रेष्ठ हो तो पत्नी साधारण हो जाएगी वो जो पत्नी की असाधारणता है और गांव भर उसकी प्रशंसा करता है कि स्त्री हो तो ऐसी हो वो पति के शराबी और जुआरी होने पर निर्भर तो वो कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं लेकिन सच में ही वो उस दुख से छुटकारा चाहेगी नहीं क्योंकि उस दुख का छुटकारा उसका सम्मान और गौरव और गरिमा का भी अंत होगा वो लड़की दुखी है बीमार है परेशान है और उसके लिए वो दुखी है रोती है इलाज का इंतजाम करती है लेकिन वो भी उसकी शहीदगी का हिस्सा है लोग दुख में रस लेते हैं क्योंकि दुख तुम्हें शहीद बनाता और इसलिए शिकायत नहीं कर रही है वो असल में प्रचार कर रही उसकी आंखों में देखो तो शिकायत का भाव नहीं दिखता प्रचार का भाव दिखाई पड़ता तो। फिर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि लड़की मर गई जिस दिन लड़की मरी उसी दिन से उसके जीवन में आधा सुख चला गया होना तो उसे प्रसन्न चाहिए था कि चलो लड़की दुख से छूटी और मैं भी दुख से छूटी और भी दुर्भाग्य की बात कि आखिर में परेशान होकर पति भाग गया इस सब को मैं निरंतर अध्ययन करता रहा क्योंकि वो अक्सर आती थी जिस दिन उसका पति भाग गया उस दिन सब दुखकांत हो जाना चाहिए क्योंकि यही वो कहती थी कि कैसे मर भी जाए तो भी ठीक है ये चला जाए इसका चेहरा मुझे नहीं देखना आखिर वो चला भी गया फिर लौटा भी नहीं लेकिन उसी दिन से उसके चेहरे पर जो चमक थी पत्नी के वो खो गई उसी दिन से वो उदास हो गई उसके जीवन का सारा सार ही खो गया वो जुआरी और शराबी पति नहीं था उसके कारण ही उसके जीवन में व्यस्तता थी उसके कारण ही अर्थ था अभिप्राय था सब अभिप्राय खो गया सब अर्थ खो गया आखिरी बार जब उस स्त्री को मैंने देखा तो वो साधारण स्त्री हो गई थी अब न कोई उसकी प्रशंसा करता है ना कोई उसके गीत गाता है वो स्त्री जल्दी मर जाएगी क्योंकि जीवन में जो भी धारा थी गति थी वो सब खो गई आप अपने दुखों की बात करते हैं थोड़ा सोचना उन दुखों के कारण कहीं आप सही तो नहीं थोड़ा सोचना उन दुखों में कहीं आपका कोई सुख तो नहीं छिपा है। आदमी बड़ा जालसाज है वो अपने दुख को भी लीप पोत लेता है अपने दुख को भी साथ संवार लेता है वो अपने दुख को भी श्रृंगार बना लेता है और तब मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस श्रृंगार को कैसे फेंकें? दुख तुम कभी का फेंक देते अगर श्रृंगार तुमने न बनाया होता कारक ग्रह के तुम कभी बाहर आ गए होते लेकिन कारक ग्रह को तुमने निवास समझा है जंजीरें तुम्हारी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं पकड़े हुए लेकिन जंजीरों को तुम आभूषण माने हुए हो इसलिए ऊपर का पक्षी बैठा प्रतीक्षा करता है और तुम नीचे बड़ा दुख भोग रहे हो बड़ा प्रचार कर रहे हो दुख का और ऊपर का पक्षी हंसता होगा वो तुम्हारे भीतर बैठा हंस रहा है तुम जानते हो बली भांति कभी कभी तुम्हें उसकी झलक भी मिली क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है तुम कितना ही उसे भूलो कैसे भूल पाओगे कभी ना कभी उसकी याद आ ही जाएगी कभी ना कभी तुम्हारी शांति के क्षण में उसका स्वर तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा कभी ना कभी खाली बैठे वो तुम्हें भर देगा लेकिन तुम उससे बच रहे हो करता होने में तुम्हें इतना मजा आ रहा है कि तुम साक्षी होने से बच रहे हो मजे के कारण तुम काफी दुख उठा रहे हो दुखों का प्रचार भी कर रहे हो लेकिन शायद दुख अभी उस वास्वीकरण के बिंदु तक नहीं पहुंचे है उस जगह दुख नहीं आ गए हैं जहां तुम्हारी गर्दन बिल्कुल घुट जाए तुम सिर उठा के ऊपर देखो एक बार भी तुम सिर उठा के ऊपर देख लो तो तुम हैरान होगे कि अब तक तुमने जन्मों जन्मों में जो भोगा वो एक लंबे दुखद स्वप्न से ज्यादा नहीं था तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सदा उसके बाहर रहा है इसलिए हिंदू कहते हैं कि तुम नृत्य सच्चिदानंद ब्रह्मो तुमने कभी कोई पाप नहीं किया तुमसे कभी कोई बुराई नहीं हुई हो नहीं सकती क्योंकि करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है जब पहली बार पश्चिम में उपनिषदों का अनुवाद हुआ तो पश्चिम के विचारक राजी न हो सके और पश्चिम के विचारकों को लगा कि यह कैसे धर्मशास्त्र क्योंकि पश्चिम तो एक ही धर्म को जानता था ईसाइत को और ईसाईत का सारा आधार अपराध और पाप के भाव पर है कि तुम पापी हो तो पुण्य की चेष्टा करो कि तुम भटक गए हो मार्ग पर आओ कि तुम निष्कासित किए गए हो परमात्मा के राज्य से तो वापस लौटने के लिए परमात्मा को प्रसन्न करो कि तुमने अपराध किया है उसका पश्चाताप करो ईसाईत का तो पूरा आधार ही पश्चाताप है रिपेंटेंस और ये उपनिष्द कहते हैं कि तुमने कभी कोई पाप नहीं किया किया ही नहीं तुम करना भी चाहो तो कर नहीं सकते क्योंकि करता तुम्हारा स्वभाव नहीं तुम सिर्फ सपना देख सकते हो कि तुमने पाप किया या कर रहे हो लेकिन कर नहीं सकते तुम चाहो तो भी परमात्मा के राज्य से बाहर जाने का उपाय नहीं क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं इस बगीचे के बाहर तुम्हें फेंका जा सकता है लेकिन परमात्मा के बगीचे के बाहर तुम्हें नहीं फेंका जा सकता क्योंकि जहां भी है जो भी है उसका ही बगीचा है ईसाइयों का ईधन का बगीचा छोटा रहा होगा हिंदुओं का ईधन का बगीचा विराट है वो कहते हैं उसके बाहर कोई जगह नहीं जहां तुम्हें बेचते परमात्मा तुम्हें भगाना भी चाहे तो कहां भगाएगा निकालना भी चाहे तो कहां बेचेगा वही है तुम जहां भी रहोगे उसी में रहोगे और वो सब जगह एक ही मात्रा में कहीं कम और कहीं ज्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि अस्तित्व इसे थोड़ा समझ लें सब चीजों में मात्रा में भेद हो सकते हैं अस्तित्व की मात्रा में भेद नहीं होते ये वृक्ष है इसका रंग हरा है दूसरा वृक्ष है उसका रंग पीला है रंग का भेद है एक पक्षी है छोटा है एक पक्षी बड़ा है जन का भेद एक आदमी है थोड़ी बुद्धि है एक आदमी है बड़ी बुद्धि है बुद्धि का भेद लेकिन अस्तित्व है वृक्ष का अस्तित्व है पक्षी का अस्तित्व है पत्थर का अस्तित्व है आदमी का उसमें जरा भी भेद नहीं अस्तित्व कम ज्यादा नहीं अस्तित्व छोटा बड़ा नहीं अस्तित्व एकमात्र चीज है जो बराबर और सम पत्थर भी उतना ही अस्तित्वान है जितने तुम उसके होने का ढंग अलग तुम्हारे होने का ढंग अलग लेकिन दोनों का होना बराबर है होने में कोई भेद नहीं हम उस होने को ही ब्रह्म कहते हैं तो जब उपनिषि पहली दफा गए तो बड़ा मुश्किल हुआ पश्चिम के लोगों को समझना कि ये कैसा धर्म ये तो बड़ा खतरनाक है अगर लोग ऐसा समझ कि पाप उनसे ना हुआ न हो सकता है तो फिर पश्चाताप वे क्यों करेंगे और बिना पश्चाताप के प्रभु के मंदिर में प्रवेश कैसे होगा और अगर पापी यह समझने कि हम स्वयं ब्रह्म हैं तो फिर पुरोहित की क्या जरूरत फिर पुरोहित क्या समझाएगा किसको सुधारेगा किसको ठीक करेगा चर्च खो जाएगा इसलिए जान के आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म अकेला धर्म है जिसके पास कोई चर्च नहीं जिसके पास पुरोहितों का कोई संगठित समाज नहीं जिसके मंदिर में पादरी जैसा कोई व्यक्ति नहीं और जिसका धर्म निजी और व्यक्तिगत सूझबूझ से चलता है किसी व्यवस्था से नहीं कोई व्यवस्थापक नहीं है ऊपर धर्म निजी अंतर्भूत स्वयं की प्रतीति से संचालित होता है हिंदू धर्म बहती हुई नदियों की भांति ईसाईत पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ियों की भांति सब आयोजित है सब व्यवस्थित है हिंदू धर्म एक अराजकता है एक अन्य और धर्म अराजक ही हो सकता है क्योंकि धर्म कोई राज्य नहीं है धर्म परम स्वतंत्रता है तो परम स्वतंत्रता तो अराजकता के माध्यम से ही उपलब्ध होगी और यह सबसे बड़ा अराजक सूत्र है कि तुमने न कभी कुछ किया है न तुम चाहो तो भी कुछ कर सकते हो न तुम कभी कुछ कर सकोगे तुम्हारा होना परम शुद्धता है तुम्हें शुद्ध नहीं होना है क्योंकि तो तुम अशुद्ध हुए नहीं तुम्हें तो सिर्फ ये पहचान ये प्रतिविज्ञा ये रिकग्निशन लाना है कि मैं शुद्ध हूं इसलिए हिंदुस्तान में हम ब्रह्म को खोज नहीं रहे सिर्फ ब्रह्म को पुनः स्मरण कर रहे हैं संत इसलिए अपने साधना के सूत्र को स्मृति कहते कबीर सुरती कहते हैं वो स्मृति का ही बिगड़ा हुआ नाम बस एक याद आनी है जैसे कोई सम्राट का पुत्र हो और भीख मांग रहा हो और उसे याद आ जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूं मैं सम्राट का पुत्र हूं बात खत्म हो गई इस याद के साथ ही उसकी चेतना का गुणधर्म बदल जाएगा जिस दिन तुम्हारा दुख काफी हो जाए और जिस दिन तुम अपने दुखों में रस लेना बंद कर दो क्योंकि जब तक तुम्हे रस आता हो तब तक रोकने वाला मैं भी कौन और जब तक तुम्हें रस आता हो रस लेना ही चाहिए और जल्दी से कुछ भी ना होगा फल पकेंगे तो ही गिरेंगे और कच्चे फल तोड़ना उचित भी नहीं अगर तुम्हें अभी भी दुखों में रस आ रहा हो तो वही तुम्हारी नियति है खूब रस लेना और जल्दी मत करना किसी की सुन के बीच रास्ते से मत मुड़ाना नहीं तो वो रास्ता फिर पूरा करना पड़ेगा वो उससे बचने का कोई उपाय नहीं इस जगत में कोई भी विकास कोई भी ग्रोथ उधार नहीं हो सकती अगर तुम्हें अभी दुख में रस आ रहा है तो तुम ठीक से रस लेना ताकि पूरा रस ले लो और दुख अपनी परिपूर्णता पर पहुंच जाए उनकी निष्पत्ति आ जाए अगर जहर ही पीना है तो आकंठ पी लेना ताकि तुम उसमें डूबो तो उबर सको तुम्हारी तकलीफ क्या है कि न तुम अमृत की तरफ जाते न तुम जहर को पूरी तरह पीते इसलिए तुम उलझ गए हो तुम बीच में अटक गए हो जहर तुम पीना चाहते हो उसमें रस तुम्हें है लेकिन उससे जो दुख आता है वो भी तुमने झेलना चाहते तुम एक असंभव की कोशिश कर रहे हो कि जहर तो पीऊ और आनंद अमृत जैसा आए ये नहीं होगा ये नहीं होगा क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव नहीं अमृत पियोगे तो आनंद आएगा जहर पियोगे तो दुख आएगा और जहर में रस है तो पूरी तरह पियोगे ताकि पूरा दुख हो जाए तुम दुख के द्वारा था पका और दुख तुम्हें तैयार करता है आत्यंतिक छलांग के लिए एक ना एक दिन तुम लौट कर पीछे दुखोगे और उस दूसरे पक्षी को बैठा हुआ पाओगे और ध्यान रहे दूसरे पक्षी के संबंध में सुनी ही बातों से कुछ भी ना होगा तुम्हें स्वयं ही देखना पड़ेगा यह उपनिषद कितना ही कहे उपनिषदों के द्वारा जो कहा गया है वो ऐसा ही है जैसे किसी ने हिमालय को चित्रों में देखा हो हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर छाई हुई सफेद बर्फ देखी हो लेकिन उससे शीतलता नहीं मिलेगी जो हिमालय की उस उत्तुंग शिखर पर गया है उसने जो जाना है वो तुम न जानोगे कागज पर खींची हुई लकीरें हिमालय कैसे हो सकती उसको छाती से लगा के तुम बैठ जाओ और ये मान लो कि तुम पहुंच गए हिमालय और पा लिया तुमने वो शांति और सुख का साम्राज्य तो तुम्हारी यात्रा ही समाप्त हो गई तुम उठोगे और चलोगे भी नहीं मैंने सुना है ऐसा हुआ एक बार दुर्भाग्य से काशी का एक गधा पढ़ लिख गया दुर्भाग्य इसलिए कि एक तो ही गधा और फिर पढ़ा लिखा जैसे कोई नीम के झाड़ पर करेला को चढ़ा दे वैसे ही कड़वा फिर नीम का सत्संग काशी का गधा था चारों तरफ पांडित्य की हवा थी जल्दी ही पंडित हो गया शास्त्रों से कंठस्थ हो गए गधों की स्मृति अक्सर अच्छी होती बुद्धि जितनी कम होती स्मृति उसको पूरा करती बहुत बुद्धिमान लोग अक्सर भुलक्कर हो जाते बुद्धू बुद्धि पर तो टिक नहीं सकते तो उन्हें याददाश्त ही अपने जीवन को चलाना पड़ता तो गधे की याददाश्त बड़ी अच्छी थी जो भी पढ़ता बिल्कुल कंठस्थ हो जाता पंडितों के आसपास जहां चर्चाएं चलती सत्संग होते वो भी खड़ा सुनता अक्सर उसे सुनाई पड़ता था काशी की हवा वहां भंग और भंग का पीना और भंग का आनंद और भंग का घोटना और जय भवानी वो सब सुनता था भंग के संबंध में उसने इतनी बातें सुनी और काशी की सड़कों पर चलते हुए बंगोलियों को ऐसे आनंद से डोलते देखा कि उसके मन में भी वासना जगी कि ये भंग तो ब्रह्म का द्वार और इसके बिना कोई प्रवेश हो नहीं सकता इस भंग को खोज शास्त्रों में बड़ी महिमा पड़ी महिमा कंठस्थ भी हो गई फिर एक दिन एक कबाड़ी की दुकान पर उसे एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दिखाई पड़ गए। तो उसने उसने उलट के देखा तो भंग के पौधे की तस्वीर बनी थी तो उसने तस्वीर को बिल्कुल आंखों में बसा लिया अब उसके पास पूरी साधना के सूत्र थे भंग की पूरी महिमा उसे पता थी बंगड़ियों के कृत्य भी देखे थे उनका आनंद भी देखा था उनकी आंखों की मस्ती उसकी भी उसे खबर थी बंगोड़ियों के सत्संग में खड़े होकर उनकी चर्चा भी सुनी थी किस अलौकिक लोक की वे बातें कर रहे थे किसी अज्ञात का हल्का स्पर्श उसे इनकी चर्चाओं में हुआ था शब्दों से उसे खबर मिल गई और अब उसके पास चित्र भी था अब वो जल्दी ही तलाश कर लेगा गंगा के किनारे चरते उसने एक दिन देखा कि एक पौधा ठीक वैसा जैसा ब्रिटानिका में चित्र बना था वैसा ही लेकिन पक्का कैसा हो कि वो बंग ही है मिलता जुलता कोई पौधा हो उचित यही है कि उस पौधे से ही पूछ लिया जाए वो पौधा साधारण घासपात था अक्सर उग आता है तो लोग बगीचे से उसे उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं इस गधे ने जाकर पूछा कि क्या मेरे भाई तुम भंग के पौधे हो वही जिसकी महिमा शास्त्रों में और ब्रिटानिका में तुम्हारा चित्र देखा हु वही हो जहां तक मेरी समझ जाति और स्मृति तुम ही हो वह जिसकी मैं तलाश में हूं वो पौधा साधारण घास पात का था कभी किसी ने इतनी महिमा उसे न दी थी कि कहे कि जय भंग भवानी या ऐसा धार्मिक पद और ऐसी ऊंचाई की प्रतिष्ठा कभी किसी ने न दी थी माना कि ये गधा है फिर भी गधे भी प्रशंसा करें तो अहंकार को अच्छी लग अहंकार ये नहीं देखता कौन कर रहा है अन्यथा दुनिया में खुशामद बंद हो जाए पौधा थोड़ा तो सकुचाया कि ना कर दूं लेकिन ये मौका दोबारा जीवन में आएगा इसकी आशा नहीं यह सम्मान का क्षण खोने जैसा नहीं है तो उस पौधे ने कहा कि हां मैं ही हूं वह जिसकी तुम तलाश कर रहे हो झटपट गधे ने जो भी सीखा था भंगेड़ियों से जो भी क्रिया कर्म कर्मकांड करना था वो किया पौधे को चर गया चर के उसने देखा लेकिन कोई मस्ती आती नहीं मालूम पड़ रही शायद अभ्यास न होने से ऐसा हो तो पैर डमाडोल किए झूला भंगेड़ियों को देखा था वैसा चलने भी लगा अनर्गल बकने भी लगा लेकिन भीतर उसे सख्त बने हुआ है ये सब हो रहा है ठीक लेकिन ये हो रहा है ऊपर ऊपर या तो ब्रिटानिका में कहीं कोई भूल हो गई या बांकी भंगेड़ी भी ऐसा ही कर रहे हैं और या ये पौधा धोखा दे गया समझाने की सब तरफ कोशिश करता है कि ठीक ही हो रहा है लेकिन भीतर तो कोई देख ही रहा है कि सब ठीक हो नहीं रहा है सब मैं कर रहा हूं ये मैं करता हूं शास्त्र से तुम ब्रह्म ज्ञान सुन लो उपनिषद तुम्हें बता दें ऊपर के पक्षी की बात तुम्हें कंठस्थ भी हो जाए तुम ऐसे ही जीने भी लगो ऐसे ही चलने भी लगो जैसा सन्यासी को उठना बैठना चलना चाहिए बाकी तुम्हें भीतर लगता ही रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ स्वान भा के बिना स्वयं जाने बिना कोई और जानना किसी भी अर्थ का नहीं उपनिषद की कथा समझ में आने से कुछ भी समझ में ना आएगा जब तुम्हारे भीतर की कथा खुलेगी और तुम्हारे जीवन के वृक्ष पर तुम दूसरे पक्षी को बैठा देख पाओगे तब तुम्हें उपनिषद भी समझ में आएगा उसके पहले उपनिषद भी समझ में नहीं आ सकता तो मेरी तकलीफ तुम्हें ख्याल में ले लेनी चाहिए यह रूपक मैंने तुम्हें समझाया है। यह भली भांति जानते कि तुम इसे कैसे समझोगे भली भांति जानते हुए कि मेरे शब्दों को अगर तुमने समझ लिया कि समझ गए तो नुकसान हुआ लेकिन फिर भी यह रूपक समझाया यह भी तुम्हारे ख्याल में आ जाए कि ऐसी संभावना है अभी तुम इसे मान मत लेना कि तुम्हारे पीछे एक साक्षी बैठा ही हुआ है कौन जाने ऊपरचित गलत कहते हो ब्रिटानिका में गलत तस्वीर छपी हो पौधा धोखा दे रहा हो कोई नहीं जानता तुम जल्दी मत कर लेना मानने की जल्दी करना ही मत क्योंकि जो जल्दी जल्दी मान लेता है वो जानने से वंचित रह जाता है सिर्फ एक संभावना मेरी सारी कोशिश इतनी ही है कि तुम्हारे जीवन में एक संभावना की प्रती हो जाए इतना भर हो कि तुम जो हो उतना ही तुम्हारा पूरा होना नहीं कुछ बाकी है इतना ही कि जहां तुम खड़े हो वहां से थोड़ा आगे जाया जा सकता है यात्रा समाप्त नहीं हो गई है इतना ही कि तुमने जो पाया है वही पाने को नहीं था और भी कुछ पाने को है बहुत धुंधला धुंधला ख्याल हो कोई हर नहीं धुंधला ही होगा ख्याल ही होगा इस ख्याल के पैदा करने के लिए तु, तुम्हें समझा रहा हूं उस ख्याल के पैदा होने पर दो रास्ते निकलते हैं एक कि तुम उस ख्याल को ही कंठस्थ करते चले जाओ तो बिना भंग पिए तुम्हारे पैर थोड़े दिनों में डगमगाने लगेंगे बिना भंग पिए थोड़े दिन में तुम मस्ती में आ जाओ तो वो मस्ती झूठी होगी वो डगमगाहट झूठी होगी तब तुम भटक गए दूसरा एक उपाय है कि वो जो ख्याल तुम्हारे मन में पैदा हो जाए कि कुछ और संभव है मैं चुक नहीं गया हूं अभी और भी अस्तित्व तो मेरा बाकी है जो खुल सकता है ये किताब पूरी नहीं हो गई इसमें अभी कुछ बंदे हुए अध्याय शेष रह गए ये घर मैंने पूरा नहीं छान लिया अभी कुछ तलघरे बाकी हैं जिनमें खजाना हो सकता है ऐसा आभास लेकिन यह आभास तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान न बने बल्कि तुम्हारे जीवन की साधना बन जाए इसे तुम मान के ना बैठ जाओ बुद्धि में प्रत्यय न बना लो बल्कि ध्यान और समाधि की दिशा में तुम कुछ करना शुरू कर दो वो जो दूसरा पक्षी है उसे देखने के लिए कुछ बातें सूत्र की तरह ख्याल ले लेनी चाहिए पहला तुम अभी पहले पक्षी हो जो नीचे बैठा है इस पक्षी से ठीक से परिचित हो जाओ इसका दुख पूरा भोगो इसकी जलन इसका दंश पूरा अनुभव करो इसके जो कांटे सब तरफ से चुभ रहे हैं उन्हें चुभ जाने दो ताकि उनकी पूरा पूरी पीड़ा तुम्हारे हृदय को घेर ले इसमें तुम झूठे मादकता के भुलावे के उपाय मत करो तुम कई तरकीबें निकालते हो तुम कहते हो पिछले जन्मों के कर्मों को कारण जरा दुख भोग रहा हूं इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इससे तुम्हें क्या आश्वासन मिलता होगा एक आश्वासन मिलता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के संबंध में अब कुछ किया नहीं जा सकता जो हो गया सो हो गया भोगना पड़ेगा अगर मैं कहूं इस जन्मों के कर्मों के कारण तो थोड़ी निकट बात कुछ किया जा सकता और अगर मैं कहूं कि इसी क्षण कर्ता होने के कारण तब तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि कर्मों के कारण भी दूर की बात हुई। कर्म का जो हो चुका तुम कर्मों के कारण दुख नहीं भोग रहे हो तुम कर्ता होने के कारण दुख भोग रहे हो करता तुम पिछले जन्मों में थे उसका भी भोग रहे हो करता तुम अभी भी हो उसका भी भोग रहे हो लेकिन भोग का कारण तुमने क्या किया वो नहीं है तुम करने के साथ एक हो जाते हो वह इसे तुम इसी क्षण छोड़ सकते हो तो धीरे दीर धीरे करता होना कम करो बजाय उस दूसरे की खोज के तुम जहां हो वहां थोड़े रूपांतरण करो करता होना कम करो और देखने की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दो जहां भी तुम्हें मौका मिले ये दो उपाय हैं या तो करता हो जाओ या दृष्टा तुम कोशिश करो दृष्टा होने की यहां मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो अगर तुम सुन ही रहे हो तो तुम करता हो गए है कि सुनना तुम्हारी क्रिया हो गई अगर तुम द्रष्टा होने की कोशिश करोगे तो यहां फिर मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो और तुम देख भी रहे हो अगर मेरा दृष्टा भी जागा हुआ है और तुम्हारा दृष्टा भी जागा हुआ है तो जहां दो व्यक्ति हैं वहां चार हो गए एक बोलने वाला एक देखने वाला एक सुनने वाला और एक देखने वाला सुनो भी और देखो भी कि तुम सुन रहे हो ये शिक्षण तुम कर सकते हो इसके करने के लिए कुछ उपाय आयोजन नहीं है तुम सुन रहे हो सुनने की घटना शरीर और मन में घट रही है तुम इस सुनने की घटना को भी पीछे खड़े देख रहे हो कि ये सुनना हो रहा है जरा सी भी झलक तुम्हें मिलेगी तथ्य तुम पाओगे कि उसी क्षण दुख खो जाता अशांति खो जाती तनाव खो जाता तो जहां जहां दृष्टा और कर्ता का मौका हो वहां वहां तुम दृष्टा की तरफ ढलो झुको कर्ता की पुरानी पकड़ है लंबी संस्कार गहरे हैं जरी भूलोगे कि कर्ता तुम्हें खींच लेगा लेकिन कोई हर्जा नहीं कर्ता के संस्कार कितने ही गहरे हों, वो झूठ है झूठ के संस्कार कितने ही गहरे हों, तो भी उनका कोई बड़ा वजन और कोई बड़ा मूल्य नहीं साक्षी तुम्हे कितना ही भूल गया हो वो स्वभाव है कितनी ही विस्मृति हो गई हो उसे पाना कठिन नहीं है उसे पुनः जगाया जा सकता है भोजन करते रास्ते पे चलते स्नान करते करने पर भाव कम देखने पर भाव चाचा ज्यादा अपने बाथरूम में खड़े हो स्नान कर रहे हो सावर के नीचे स्नान भी करो और देखो भी कि शरीर स्नान कर रहा है भोजन कर रहे हो करो भी और देखो भी कि शरीर भोजन कर रहा है जल्दी ही दूसरा पक्षी फड़फड़ाता हुआ तुम्हें तो मालूम पड़ने लगेगा दूसरा पक्षी जल्दी ही पर फड़ फड़ाएगा जल्दी ही तुम सचेत हो जाओगे कि कोई और भी वृक्ष पर मौजूद तुम कर्ता की तरह अकेले नहीं और जैसे जैसे दूसरे की प्रति सघन होगी पहले की प्रतीति विरल होती जाएगी जैसा जैसा दूसरा दिखाई पड़ेगा पहला खोता जाएगा और कथा में जो नहीं कहा है वो मैं तुमसे कहता हूं जिस दिन तुम्हारी प्रती पूरी हो जाएगी साक्षी की उस दिन दूसरा खो जाएगा तुम दृक्ष पर पाओगे कि एक ही पक्षी अज्ञानी भी पाता है कि एक ही पक्षी है करता है। दूसरा उसे दिखाई नहीं पड़ता ज्ञानी भी पाता है कि एक ही पक्षी है साक्षी दूसरा उसे दिखाई नहीं पड़ता ये उपनिषद ने दो पक्षी कहे अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के समझ को एक साथ समाहित करने के लिए दो पक्षी वहां है नहीं अज्ञानी के लिए भी एक वो करता ज्ञानी के लिए भी एक है साक्षी कि ज्ञानी अज्ञानियों से बोल रहा है उपनिषद में इसलिए दो पक्षियों की बात है। ज्ञानी अपने अनुभव को भी रख रहा है और अज्ञानी के अनुभव को भी रख रहा है क्योंकि तो तुम्हारे अनुभव को भी स्वीकार करना पड़े तभी तुम यात्रा करोगे एक घड़ी आएगी जब तुम्हें खुद ही दिखाई पड़ जाएगा कि पक्षी एक और जिस दिन एक ही पक्षी रह जाता उस दिन अद्वैत का अनुभव हुआ उस एक का नाम ही अद्वैत है आत्मज्ञान की यात्रा में बुद्धि जब इतना बड़ा अवरोध खड़ा करती है तब तो क्या बुद्धि को प्रशिक्षित तो करना और दिखाना जरूरी नहीं है क्या ऐसा कम नहीं है कि बच्चों की सरलता अभावित रखने के लिए उनको बुद्धि का प्रशिक्षण दिए बिना सीधा ही उतारा विचारणीय है महत्वपूर्ण भी और प्रश्न सहजीव उठता है कि अगर बुद्धि इतना बड़ा अवरोध है तो बुद्धि को प्रशिक्षित ही क्यों किया जाए बच्चों को हम उनकी सरलता और भोलेपन में ही ध्यान क्यों ना दे दें बजाय विश्वविद्यालय भेजने के उनका तर्क उनका विचार नियोजित करने की बजाय शिक्षित करने की बजाय हम सीधा ही उन्हें ध्यान की सरलता और निर्दोषता में क्यों ना डुबा दें? बुद्धि अगर बाधा है तो बाधा को बढ़ाए क्यों बढ़ाने के पहले ही नष्ट क्यों ना कर दें बुद्धि अगर सिर्फ बाधा ही होती तो यह बात ठीक थी बाधा सीढ़ी भी बन सकती है। रास्ते पर आप गए हैं और एक बड़ा पत्थर पड़ा है वो बाधा है अगर आप लौट आए सोच के कि रास्ता बंद अगर आप पत्थर पर चढ़ जाएं, तो एक नए रास्ते का उद्गम होता है जो नीचे रास्ते के तल से बिल्कुल भिन्न एक नए आयाम का उद्गम होता है जो ना समझ है वो पत्थर को बाधा मान के लौटाएगा, जो समझदार है वो पत्थर को सीढ़ी बना देगा और समझदारी विस्डम जिसे हम बुद्धि कहते हैं उससे बड़ी भिन्न बात है बुद्धि के प्रशिक्षण के बिना बच्चे जंगली जानवरों की भांति रह जाएंगे ज्ञानी नहीं हो जाएंगे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट नहीं हो जाएंगे जंगली जानवरों की भांति रह जाएंगे बाधा तो नहीं है उनके पास लेकिन चढ़ने का कोई साधन भी नहीं बाधक पत्थर भी नहीं है साधक सीढ़ी भी नहीं है इसलिए हर बच्चे को बौद्धिक प्रशिक्षण से गुजरना जरूरी है और जितना सुगढ़ ये प्रशिक्षण हो जितना तीक्ष्ण ये प्रशिक्षण हो ये बुद्धि का पत्थर जितना मजबूत और जितना विराट और बड़ा हो उतना अच्छा है क्योंकि उतनी ही बड़ी ऊंचाई पर खड़े होने का उपाय इस पत्थर के नीचे दब के जो मर जाए वो पंडित इस पत्थर के ऊपर जो खड़ा हो जाए वो ज्ञानी इस पत्थर के पहले ही डर के कारण पत्थर के पास ही ना आए वो अज्ञानी अज्ञानी की बुद्धि प्रशिक्षित नहीं हुई पंडित की बुद्धि प्रशिक्षित हुई लेकिन वो बुद्धि के पार ना हो सके ज्ञानी की बुद्धि प्रशिक्षित भी हुई वो बुद्धि के पार भी गया बचने से कुछ भी ना होगा पार जाना है और जिस अनुभव से भी हम गुजरते वही अनुभव हमें सघन कर जाता है ततेज कर जाता है तो बुद्ध या कृष्ण असाधारण रूप से बौद्धिक पुरुष है मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं लेकिन बौद्धिक रूप से असाधारण पुरुष है थोड़ा सोचो मोहम्मद जैसे गैर पढ़े लिखे आदमी ने कुरान जगत को दी और कुरान ने करीब करीब एक तिहाई मनुष्यता को आंदोलित किया और प्रभावित किया और कुरान का वचन मुसलमान के लिए आज भी जीवन का सूत्र है यह आदमी गैर पढ़ा लिखा भला रहा इसकी बुद्धि की तीक्ष्णता अनूठी है और इसने जो नियम बनाया वे आज भी कारगर हैं और लाखों करोड़ों हृदय उनसे आंदोलित संचालित होते और इसने जिस ढंग से कुरान को व्यवस्था दी उस ढंग की व्यवस्था ना तो बाइबल में है ना उपनिषद में है ना गीता में कुरान एक अर्थ में सर्वांगीण है वो सिर्फ धर्म नहीं है वह समाज शास्त्र भी है वो सिर्फ समाजशास्त्र नहीं है राजनीति भी है मोहम्मद ने जीवन को सब तरफ से पूरा का पूरा अनुशासित करने की कोशिश की जीवन की क्षुद्रता से लेकर ब्रह्म की विराटता तक सब को कुरान में समा लिया इसलिए कुरान इस्लाम के लिए अकेला शास्त्र काफी है मुसलमान कहते हैं एक ही अल्लाह है और उस एक अल्लाह का एक ही पैगंबर एक पैगंबर काफी है ये आदमी रहा तो बहुत बुद्धिमान न होगा इसकी बुद्धि में तो कोई शक नहीं कर सकता बेपढ़ा लिखा था लेकिन बेपढ़े लिखे होने से बुद्धि के होने न होने का कोई संबंध नहीं क्योंकि पढ़े लिखों को हम देखते हैं और बुद्धि नहीं पाते पढ़े लिखे से बुद्धिमत्ता का क्या संबंध बुद्धिमत्ता तो जीवन के अनुभव से सार को निचोड़ लेने का नाम है। तो बच्चे की बुद्धि तो प्रशिक्षित करनी होगी उसके तर्क पर धार रखनी होगी उसका तर्क तलवार जैसा हो जाए फिर तलवार से वो खुद को काटेगा आत्महत्या करेगा या किसी के जीवन को बचाएगा ये बुद्धिमत्ता पर निर्भर है तर्क तो एक साधन है उसका उपयोग हम जीवन को नष्ट करने में कर सकते हैं विध्वंसक हो सकता है सृजनात्मक कर सकते हैं जीवन का निर्माण कर सकते हैं। पर एक बात निश्चित है कि अगर बच्चों को हम बुद्धि से वंचित रखें तो वे बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे वे पशुओं की भांति बोले तो होंगे लेकिन संतों की भांति ध्यानी नहीं होंगे बहुत बार ऐसा हुआ है कुछ बच्चों को जंगल के भेड़िये चुरा के ले गए आज से कोई 40 साल पहले कलकत्ते में दो बच्चियां पाई गई कलकत्ते के पास के पास जंगल में। अभी कोई 10 साल पहले लखनऊ के पास जंगल में एक बच्चा पाया गया जो भेड़ियों ने पाला वो बच्चा तो काफी बड़ा हो गया था 14 साल के करीब उसकी उम्र हो गई उस बच्चे को कोई प्रशिक्षण नहीं मिला कोई स्कूल नहीं जाना किसी आदमी का साथ नहीं जाना छोटा बच्चा था झूले से उठा के भेड़िए ले गए और वो उनके साथ बड़ा हो गया वो दो पैर पे भी खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि ये भी शिक्षा का हिस्सा है तुम ये मत सोचना कि दो पैर पे तुम खड़े हो अपने आप ये तुम्हें सिखाया गया आदमी का शरीर तो बना था चारों हाथ पैर पे चलने के लिए कोई बच्चा दो पैर पे चलता हुआ पैदा नहीं होता चार ही हाथ पैर पर चलता है दो पे चलना तो सीखता है अगर तुम वैज्ञानिकों से शरीर साथियों से पूछो तो वो बड़ी अनूठी बात करते हैं वो कहते हैं आदमी का शरीर जानवरों जैसा स्वस्थ कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि आदमी का शरीर बना था चार हाथ पैर पे चलने के लिए उसने सब गड़बड़ कर लिया वो दो से चलता है इसलिए पूरा आयोजन बिगड़ गया है जो कार चढ़ने के लिए बनाई गई थी वो पहाड़ चढ़ रही सारा ग्रेविटेशन का नियम बिगड़ गया क्योंकि जब आप चार हाथ पैर से चलते हैं जमीन पर तो आप संतुलित होते हैं। चारों हाथ पर बराबर बोझ होता है। और ग्रेविटेशन और आपके बीच एक समानांतर रेखा होती आपकी रीढ़ और जमीन की कशिश बराबर होती कोई अड़चन नहीं होती जब आप दो हाथ दो पैरों पर खड़े हो जाते सब उपद्रव हो गया खून को उल्टा बहना पड़ता है सिर की तरफ फेफड़ों को अनर्थक काम करना पड़ता है पूरे वक्त कशिश से लड़ना पड़ता है जमीन नीचे खींच रही इसलिए अगर आदमी हृदय की दुर्बलता से मरता है तो कुछ आश्चर्य नहीं, कोई जानवर नहीं मरता हृदय की दुर्बलता हृदय की दुर्बलता जानवर में पैदा नहीं हो सकती आदमी में होगी ही जिन में नहीं होती वो चमत्कार है अन्यथा हृदय दुर्बल हो ही जाएगा क्योंकि एक उल्टा काम कर रहे हैं पंपिंग करनी पड़ रही पूरे वक्त जो कि जरूरी प्रकृति ने वैसा बनाया नहीं था तो दो हाथ पैर से भी वो लड़का चल नहीं सकता था दो पैर से वो चार से भागता था और भागना भी उसका आदमियों जैसा नहीं था भेड़ियों जैसा था खाता भी कच्चा मांस था जैसे भेड़िए खाते बड़ा शक्तिशाली था आठ आठ आदमी उसे पकड़ के भी बांध नहीं पाते थे और भेड़िया ही था वो बिल्कुल लौच दे खा जाए खूखार ध्यानी संत तो वहां पैदा नहीं हुआ एक जंगली जानवर पैदा हुआ और ऐसी और घटनाएं पश्चिम में भी घटी हैं बच्चे जंगल में पल गए हैं जानवरों के साथ तो वो जानवरों जैसे पाए गए फिर इस बच्चे को सिखाने की कोशिश की गई छह महीने हजारों तरह की मालिश और विद्युत की सेक बाश्किल उनको खड़ा किया जा सका दोपहर पर मगर जरे आप चूके कि वो फिर अपने चारों पर आ जाए क्योंकि तो वह बड़ा कष्टपूर्ण है तो आपको पता नहीं कि चार का मजा क्या है तो <laughs> आप दो पे खड़े हो कष्ट झेल रहे हैं उसका नाम राम रख दिया था उसको सिखा सिखा के परेशान हो गए मरने के पहले बस वो एक शब्द सीख पाया था राम नाम बता देता था डेढ़ साल के भीतर वो मर गया और जो वैज्ञानिक उसका अध्ययन कर रहे थे उनका कहना है वो मर गया शिक्षण के कारण क्योंकि वो जंगली जानवर जैसा बच्चा है इससे ये भी पता चलता है कि बच्चों को स्कूल भेज के हम उनके जीवन का कितना हिस्सा नहीं मार देते होंगे उनकी प्रफुल्लता तो मारते हैं उनका जंगलीपन तो मारते ही वही तो उपद्रव हो स्कूल में तीस बच्चों के कक्षा में बिठा देते हैं एक शिक्षक के हाथ में तीस जंगली जानवर इनके हाथ में उन्हें सभ्य करने का काम पड़ा इसलिए शिक्षकों से ज्यादा उदास कोई व्यवसाय नहीं उनसे ज्यादा परेशान कोई आदमी नहीं तो उनका काम बड़ा मुश्किल का है लेकिन ये बच्चे शिक्षित करने ही होंगे अन्यथा ये मनुष्य ही ना हो पाएंगे निर्दोष तो होंगे लेकिन वो निर्दोषता अज्ञान की निर्दोषता होगी ना जानने से भी आदमी निर्दोष होता है लेकिन जब जान के कोई निर्दोष होता है तब जीवन का फूल खिलता है बुद्धि का प्रशिक्षण जरूरी है फिर बुद्धि का अतिक्रमण जरूरी है और जो तुम्हारे पास ही नहीं है उसे तुम खोओगे क्या इसलिए मैं निरंतर कहता हूं इसके पहले कि तुम्हें बुद्ध और महावीर जैसी निर्धनता जाननी हो तो बुद्ध और महावीर जैसा धन तुम्हें इकट्ठा करना पड़े वो निर्धनता तुम नहीं जान सकते जो बुद्ध जानते उस निर्धनता का मजा तो राजमहल से बाहर निकलने में हो सकता अगर कृष्ण जैसी चेतना जाननी हो तो कृष्ण जैसी बुद्धि भी तलाशनी पड़े क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसे ही छोड़ने का तुम मजा ले सकते हो अगर आइंस्टीन बुद्धि का त्याग करे तो जिस शांति को आइंस्टीन अनुभव करेगा उसे तुम कैसे कर सको वो शांति बड़ी अनूठी होगी क्योंकि वो तूफान के बाद की शांति होगी तुम्हारा तूफान कभी आया ही नहीं जैसे बीमारी के बाद स्वास्थ्य का जो शुद्ध स्वाद आता है ऐसे ही बुद्धि के बड़े उहापोह के बाद जब बुद्धि को कोई छिटका के अलग फेंक देता है तब जो स्वाद आता है त्याग परम आनंद है इस अर्थ में कि त्याग के पहले वो जो भोग है वो परम दुख है बुद्धि के दुख से गुजरो ताकि प्रज्ञा का आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सके संसार की व्यथा से गुजरो ताकि परमात्मा की समाधि तुम्हें उपलब्ध हो सके विपरीत से जाना ही होगा वही मार्ग आज इतना